शोथोक ज्यो की त्यों धरी दिन ही चदरिया नंबर ट्वेल्व काम ऊर्जा को ध्यान व समाधि की दिशा में रूपांतरित करने की साधना में तंत्र का क्या क्या योगदान है कृपया इसकी रूपरेखा प्रस्तुत करें तंत्र अद्वैत दर्शन है जीवन को उसकी समग्रता में तंत्र स्वीकार करता है बुरे को भी अशुभ को भी अंधकार को भी इसलिए नहीं कि अंधकार अंधकार रहे इसलिए नहीं कि बुरा बुरा रहे इसलिए नहीं कि अशुभ अशुभ रहे बल्कि इसलिए कि अशुभ के भीतर भी रूपांतरित होकर शुभ होने की संभावना अंधकार भी निखर कर प्रकाश हो सकता है और जिसे हम पदार्थ कहते हैं वो भी अपनी परम गहराइयों में परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं तंत्र अद्वैत है एक की ही स्वीकृति है वो जो बुरा है वो भी उस एक का ही रूप है वो जो अशुभ है वो भी उस एक का ही रूप है तंत्र के मन में निंदा किसी की भी नहीं है कंडेमिनेशन है ही नहीं जी एन एम टैरल ने किताब लिखी है अ ग्रेट सबसिग्निफिकेंस, महत्ता की सीढ़ियां या महत्ता के सोपान तंत्र की दृष्टि में जीवन में जो फर्क है वे महत्ता के सोपानों के फर्क है लेकिन पहली सीढ़ी भी मंदिर की अंतिम सीढ़ी का ही हिस्सा है और पहली सीढ़ी भी हटा दी जाए तो मंदिर की अंतिम सीढ़ी तक पहुंचने का कोई उपाय नहीं जमीन के नीचे छिपी हुई कुरुप जड़े भी आकाश में खिले हुए फूलों के प्राण और अगर कुरूप अंधकार में डूबी जड़ों को काट दिया जाए तो आकाश में खिलने वाले सुंदर फूलों की कोई संभावना नहीं मंदिर की बुनियाद में पड़े हुए बेढंगे पत्थर ही मंदिर के शिखर पर चढ़े स्वर्ण कलश को संभाले और उन्हें उन्हें इंकार कर दिया जाए तो स्वर्ण कलश भी जमीन पर दूर दूर से थोकर गिर पड़ता है तंत्र जीवन को उसकी समग्रता में स्वीकार करता है इस बात को पहले समझ लेना जरूरी है क्योंकि इसी आधार पर तंत्र काम ऊर्जा के रूपांतरण के विज्ञान को विकसित किया है तंत्र की दृष्टि में काम ऊर्जा दिव्य ऊर्जा का पार्थिवीकरण है। तंत्र की दृष्टि में सेक्स एनर्जी काम ऊर्जा ब्रह्म की ही पहली सीढ़ी इसका ये अर्थ नहीं कि तंत्र चाहता है कि व्यक्ति काम में डूबा रहे इसका इतना ही अर्थ है कि हम जहां खड़े हैं यात्रा वहीं से करनी पड़ेगी और हम जहां खड़े हैं अगर वो भूमि उस भूमि से नहीं जुड़ी है जहां हमें पहुंचना है तो फिर यात्रा का कोई उपाय नहीं मनुष्य काम में खड़ा है मनुष्य काम में काम की भूमि पर मौजूद है जहां हम अपने को पाते हैं प्रकृति की तरफ से वो बिंदु काम का सेक्स का बिंदु है प्रकृति हमें वही खड़ा किए हुए कोई भी यात्रा इस बिंदु से ही होगी अब इस बिंदु से हम दो तरह की यात्रा कर सकते हैं एक जो साधारणतया लोग करने की कोशिश करते हैं लेकिन कभी कर नहीं पाते वो ये कि हम अपनी स्थिति से लड़ना शुरू कर दे हैं। हम जहां खड़े हैं उस भूमि के दुश्मन हो जाएं। अर्थात हम अपने ही दुश्मन हो जाएं और अपने को ही दो हिस्सों में खंडित कर लें। एक वो हिस्सा जिसकी हम निंदा करते हैं जो हम हैं और एक वो हिस्सा जिसकी हम प्रशंसा करते हैं जो हम अभी नहीं जो हम होना चाहते हैं। हम अपने को दो हिस्सों में तोड़ ले जो है और जो होना चाहिए और जब भी कोई व्यक्ति अपने को ऐसे दो खंडों में तोड़ता है तो पहली तो बात यह समझ लेनी चाहिए कि जिससे वो इनकार कर रहा है वही वो है और जिसे वो स्वीकार कर रहा है वही वह नहीं है उसका सारा जीवन अब एक बहुत बेहूद एपसर्ड संघर्ष में उतर जाएगा जो वो नहीं है समझना चाहेगा कि मैं हूं और जो वो है उसे इंकार करना चाहेगा कि वो मैं नहीं हूं ऐसे व्यक्ति केवल विक्षिप्त हो सकते तंत्र की दृष्टि में ऐसी अंतर कलह अगर कोई ब्रह्मचरी तक पहुंचना चाहता है तो काम से लड़कर नहीं क्योंकि तंत्र कहता है लड़कर तो हम स्वयं से कहीं भी पहुंच नहीं सकते लड़ेगा कौन लड़ेगा किससे हम एक हैं लड़ने का अर्थ अपने को दो खंडों में बांटना होगा वो सिज़ोफ्रेनिक है उस तरह व्यक्ति दो खंडों में टूट के विक्षिप्त होगा उससे स्प्लिट पर्सनालिटी पैदा होगी सिर्फ हमारे भीतर खंड खंड चितर जाएंगे तंत्र कहता है काम को ही रूपांतरित करना है ब्रह्मचरी तक काम की ही शक्ति को ले जाना है ब्रह्म तक वही काम की शक्ति जो दूसरे तक दौड़ती है उसे पहुंचाना है स्वयं तक वही काम की शक्ति जो दूसरे की आकांक्षा करती है उससे ही आकांक्षा करवानी है स्वयं की गहराइयों की वही काम की शक्ति जो क्षुद्र सुख को खोजती है उसी काम शक्ति को मोड़ देना है विराट अनंत आनंद की ओर शाश्वत की ओर मुक्ति की ओर तंत्र की दृष्टि को मैं अद्वैत की दृष्टि कहता हूं वे सारे लोग जो जीवन को कलह की भाषा में कॉन्फ्लिक्ट की भाषा में देखते हैं द्वैतवादी हैं, वे मानते हैं कि जीवन में दो तत्व हैं और दोनों को लड़ाना है शरीर को लड़ाना है आत्मा से परमात्मा को लड़ाना है प्रकृति से काम को लड़ाना है ध्यान से वे लड़ाने की ही भाषा में उनके सारे चिंतन का जाल फैलता है ऐसे लड़ाने वाले लोग जीवन के सत्य को नहीं जानते तंत्र कहता है लड़ाना नहीं रूपांतरित करना है ट्रांसफॉर्म करना है जो हमारे पास है और आज विज्ञान भी तंत्र की बात से सहमत है, क्योंकि विज्ञान ने अगर इधर 300 वर्षों में कुछ भी मौलिक सिद्धांतों की घोषणा की है तो उनमें एक सिद्धांत यह है कि ऊर्जा का हनन नहीं हो सकता एनर्जी को नष्ट नहीं किया जा सकता ऊर्जा को नष्ट करने के कोई उपाय ही नहीं है, हम सिर्फ बदल सकते हैं विनाश नहीं कर सकते एक रेत के छोटे से कण को भी विज्ञान की महत्तम से महत्तम शक्ति नष्ट नहीं कर सकती वो जो उस रेत के कण में छिपा है हां उसे रूपांतरित कर सकती है उसे दूसरा रूप दे सकती है दूसरा फॉर्म दूसरी आकृति दूसरा आकार दूसरा जीवन दूसरा जगत सब कुछ बदला जा सकता है लेकिन उस रेत के छोटे से कण में जो ऊर्जा जो एनर्जी छिपी है उसे नष्ट नहीं किया जा सकता विज्ञान कहता है इस जगत में कुछ भी विनष्ट नहीं होता है इसका दूसरा पहलू भी है इस जगत में किसी भी चीज की सृष्टि नहीं होती ना कुछ मिटता है ना कुछ बनता है सिर्फ रूपाकृतियां बदलती हैं बीज था वृक्ष हो जाता है बीज मिट जाता है लेकिन हमारे देखने की कमी के कारण बीज मिटता नहीं बीज में छिपी ऊर्जा वृक्ष बन जाती फिर कल वृक्ष मर जाता है मिट जाता है और हजारों बीजों को अपने पीछे फिर छोड़ जाता है ऊर्जा सिर्फ रूप बदलती रहती है ऊर्जा नष्ट नहीं होती है न कुछ बनता है जगत में ना कुछ मिटता है इसलिए जो लोग बनाने मिटाने की भाषा में सोचते हैं अवैज्ञानिक ढंग से सोचते हैं सेक्स को मिटाया नहीं जा सकता लेकिन एक अर्थों में सेक्स बिल्कुल विदा हो सकता है जैसे बीज विदा हो गया आज कहां है बीज जो कल था अब वृक्ष है अगर बीज को खोजने जाएंगे तो कहीं भी उसे खोज नहीं सकेंगे कहा जा सकता है बीज मिट गया लेकिन गलत होगी वो भाषा बीज मिटा नहीं रूपांतरित हो गया क्योंकि जहां बीज था वहां अब वृक्ष है जो बीज था वही अब वृक्ष है ब्रह्मचर्य सेक्स का विनाश नहीं ब्रह्मचर्य वहां है अब जहां कल काम था जहां कल काम की ऊर्जा बाहर की तरफ दौड़ रही थी आज वहां वही ऊर्जा ब्रह्मचरी बनकर भीतर की तरफ दौड़ी चली जा रही जहां कल तक ऊर्जा की गति बहिर्गामी थी वही अब ऊर्जा की गति अंतरगामी हो गई जहां कल तक ऊर्जा केंद्र से परिधि की तरफ दौड़ती थी, थी अब परिधि से केंद्र की तरफ दौड़ने लगी लेकिन ऊर्जा वही है ऊर्जा विनष्ट नहीं होती तंत्र ने इस घोषणा को विज्ञान की आधुनिक समझ के बहुत पहले मनुष्य को दिया है तंत्र कहता है किसी शक्ति को नष्ट करने के पागलपन में मत पड़ जाना अन्यथा स्वयं ही टूटोगे बिखरोगे शक्ति को नष्ट ना कर पाओगे इसलिए जो लोग भी काम से लड़ेंगे वे ब्रह्मचरी को उपलब्ध नहीं होते सिर्फ विकृतियों को परवरशन को उपलब्ध होते जो व्यक्ति भी अपने काम से संघर्षरत हो जाएगा शत्रुता पाल लेगा और हम में से अधिक लोग शत्रुता पाले हुए असल में हम या तो शत्रुता पालना जानते हैं या मित्रता पालना जानते हैं दोनों के बीच में ठहरना हम नहीं जानते या तो हम पागल की तरह मित्र बन जाते हैं या हम पागल की तरह शत्रु बन जाते हैं लेकिन हमारा पागलपन कायम रहता है हम कभी भी तथस्थ होकर नहीं देख पाते तंत्र कहता है काम को तथस्थ होकर देखना पहला सूत्र है काम को मित्र की तरह मत देखो शत्रु की तरह मत देखो काम को भोगने योग्य की भांति मत देखो काम को त्यागने योग्य की भांति मत देखो काम को देखो एक शुद्ध ऊर्जा की भांति एक प्योर एनर्जी की भांति है भी वही सत्य मित्रता शत्रुता हमारे दृष्टिकोण है तथ्य नहीं मित्रता शत्रुता हमारी व्याख्याएं हैं इंटरप्रिटेशन से तथ्य नहीं तथ्य तो इतना ही है कि ऊर्जा एक, एक विराट ऊर्जा जो बाहर की तरफ फैलती चली जाती है जो दूसरे की मांग करती है जो विरोधी की मांग करती है इस ऊर्जा को ऊर्जा की तरह देखें तंत्र का पहला यह सूत्र है और इस ऊर्जा की तरह देखते ही सारी दृष्टि बदल जाती है क्योंकि तब ना हम भोगने को आतुर हैं ना हम त्यागने को आतुर हैं जो त्यागने को आतुर है वो हारा हुआ भोगी है थका हुआ भोगी है ऊबा हुआ भोगी है परेशान हुआ भोगी है वो भोगी ही है जो अब त्याग की बात कर रहा है लेकिन जब भोग से ऊब गया आदमी तो त्याग से कितने दिन रुकेगा कि न उब पाए जो भोग से उब गया है वो जल्दी ही त्याग से भी उब जाएगा जब भोग तक से उब गए हैं तो त्याग से कैसे बच सकेंगे उबने से त्याग उसी भोग का दूसरा पहलू है वो उसी सिक्के की दूसरी तस्वीर है जब एक पहलू से उब गए हैं तो दूसरे पहलू से भी उब जाएंगे इसे थोड़ा समझ लेना जरूरी है क्योंकि यह काम ऊर्जा के रूपांतरण के लिए अनिवार्य समझ बनेगी प्रत्येक काम के कृत्य के दो पहलू प्रत्येक कृत्य के ही दो पहलू हैं काम कृत्य के भी दो पहलू हैं उदाहरण से समझें भूख लगी है खाने के लिए आतुर पागल है सब दांव पर लगा सकते फिर भोजन कर लिया है फिर भोजन करने के बाद भोजन बिल्कुल भूल जाता है फिर भोजन की कोई याद नहीं रह जाती और अगर ज्यादा भोजन कर ले तो जिस भोजन के लिए पागल थे उसी भोजन को वॉमिट करने की वमन करने की इच्छा पैदा हो जाती जिस भोजन के लिए दीवाने थे उसी से अरुचि पैदा हो जाती जिस भोजन के लिए सब कुछ दाव पर लगाने को तैयार थे अब उसके प्रति ही मन में बड़ा तरस्कार और निंदा पैदा हो जाती चित्त की प्रत्येक वृत्ति भूख और प्यास के दो पहलु है। प्यास की स्थिति और फिर प्यास के पूरे हो जाने की स्थिति काम जब मांग करता है मन पर तब आदमी विक्षिप्त पागल होकर काम के पीछे दौड़ता है फिर काम एक शिखर तक ले जाता है जहां सिर्फ शक्ति छीन होती है और व्यक्ति वापस उदासी के गड्ढे में गिर जाता है उस उदासी के गड्ढे में वो काम के विरोध में सोचता है ऐसा भोगी खोजना मुश्किल है जो भोग के बाद त्याग की भाषा में न सोचता हो त्याग जो है वो काम की ही पृष्ठभूमि में सोचा गया ख्याल है त्याग जो है वो काम का ही पश्चाताप है रिपेंटेंस है त्याग जो है वो खोई गई शक्ति के लिए किया गया दुख है सभी भोगी काम की तृप्ति के बाद रिनंसिएशन का, का विषाद का उपेक्षा का तिरस्कार का अनुभव करते पति पत्नी की तरफ पीठ करके जब सो जाता है तो वो पीठ बड़ी सूचक है पत्नी उस पीठ के सूचना को भी समझती इसलिए पत्नी पीठ के पीछे निरंतर रोती क्योंकि यही व्यक्ति पागल था और यही व्यक्ति एक क्षण भर के बाद पीठ कर लिया है और यही व्यक्ति अब ऐसा उदास और थका और परेशान है कि अब जैसे दोबारा इसकी ये मांग नहीं उठने वाली 24 घंटे में 48 घंटे में शक्ति और उम्र के अनुसार मांग फिर पकड़ लेगी फिर भोग का चित्र खड़ा हो जाएगा वो सब पश्चाताप भूल जाएगा जो कल तक उसने किए थे और फिर पश्चाताप और पश्चाताप के क्षण में वो भोग की सब आकांक्षाएं स्वप्न सुख की कामनाएं सब भूल जाएगा जो उसने जिंदगी भर की है त्याग और भोग एक सिक्के के दो पहलू प्रत्येक व्यक्ति 24 घंटे में निरंतर त्याग और भोग के पेंडुलम में घूमता रहता है कुछ लोग फिर इसमें से एक को पकड़ लेते कुछ लोग भोग को पकड़ लेते हैं तो वैश्य ग्रहों में पड़े रह जाते कुछ लोग इसमें से दूसरे सिक्के को पश्चाताप को पकड़ लेते हैं तो मनुष्य में आश्रमों में बैठ जाते हैं लेकिन ये दोनों भी उस सिक्के के एक एक हिस्से को पकड़े हैं जिसमें दूसरा पहलू पीछे छिपा है इसलिए मनुष्य में भागा गया व्यक्ति आश्रम में भाग गया व्यक्ति अपने चित्त में रोज रोज काम की तरंगों को उठता हुआ अनुभव करेगा पुकार आती रहेगी उस दूसरे पहलू से जिसको छोड़ा नहीं गया सिर्फ दबाया गया है सिक्के के दोनों पहलू एक साथ छोड़े जा सकते एक पहलू कभी भी नहीं छोड़ा जा सकता ज्यादा से ज्यादा हम एक पहलू को नीचे कर सकते हैं दूसरे को ऊपर कर सकते हैं लेकिन अगर हाथ में सिक्का है तो दूसरा पहलू भी हाथ में है इसलिए त्यागी निरंतर भोग का आकर्षण अनुभव करता है और इसलिए त्यागी निरंतर भोग के खिलाफ बोलता रहता है वो आपको नहीं समझा रहा वो अपने को ही समझा रहा है इसलिए दुनिया के समस्त त्यागियों ने भोग को ऐसी गालियां दी हैं कि शक होता है कि उनके चित्त में जरूरी भोग का आकर्षण रहा होगा अन्यथा इस तरह की गालियों का कोई प्रयोजन नहीं इस तरह की गालियों का कोई अर्थ नहीं अगर भोग छूट ही गया हो तो उसको गाली देने में भी रस नहीं रह जाएगा लेकिन अगर त्यागियों के ग्रंथ उठा के देखें तो बड़ी हैरानी होगी जिस तरह भोगी प्रशंसा कर रहे हैं उसी तरह त्यागी निंदा कर रहे हैं जिस भोगी क्यों प्रशंसा कर रहा है भोगी अपने पश्चातापों को मिटाने के लिए प्रशंसा किया चला जा रहा है वो अपने को समझा रहा है कि पश्चाताप व्यर्थ थे क्षण की कमजोरी थी बेकार थी आकर्षण बहुत है रस बहुत है स्वर्ग बहुत है वो अपने पश्चातापों को धो डालने के लिए प्रशंसा कर रहा है और ऐसी प्रशंसा कर रहा है जो सत्य नहीं है प्रशंसाएं कभी सत्य नहीं होती और त्यागी उल्टे निंदा कर रहा है वो अपने भोग के क्षणों में पाए गए सुख की स्मृतियों को झुठलाने की कोशिश में लगा है वो कह रहा है सब गलत है मन को कह रहा है झूठ है ये बातें, नरक है बिल्कुल मन स्वर्ग की स्मृतियां दिलाता है वो नरक कहके उन स्मृतियों को नष्ट करने में लगा है लेकिन ये दोनों ही दमन कर रहे हैं भोगी त्याग का दमन कर रहा है त्यागी भोग का दमन कर रहा है ये दोनों ही सप्रेसिव माइंड ये बात भी ख्याल में ले लेनी जरूरी है आम तौर से हम त्यागी को दमनकारी कहते हैं लेकिन भोगी को हम कभी दमनकारी नहीं कहते वो गलती बात है त्यागी भी दमन करता है भोग का दमन करता है भोगी भी दमन करता है अपने पश्चातापों अपने त्यागों को दमन करता है दोनों ही दमन करते हैं। तंत्र कहता है दमन मत करो देखो जानो पहचानो इस दोनों के द्वंद से बचो ये द्वैत गलत है ना तो प्रशंसा करो ना निंदा करो क्योंकि अभी प्रशंसा करोगे तो थोड़ी देर बाद निंदा करोगे जैसे दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन ऐसी प्रशंसा के पीछे निंदा और निंदा के पीछे प्रशंसा उनका वर्तुल घूम रहा है तो तंत्र कहता है तुम देखो कि दोनों ही व्यर्थ है ऊर्जा को तथस्ट देखो न्यूट्रल है भी समस्त ऊर्जा तथस्ट है न शुभ है न अशुभ है न त्यागने योग्य न भोगने योग्य अगर कोई व्यक्ति अपनी जीवन ऊर्जा को इस दोहरे द्वंद से बचा के देख पाए तो क्या परिणाम होगा तो तंत्र कहता है जैसे ही जीवन ऊर्जा को कोई ऊर्जा की भांति जस्ट ऐ इनर्जी बिना किसी वैल्यूएशन के बिना किसी मूल्यांकन के देखता है वैसे ही ऊर्जा ठहर जाती न तो वो आगे की तरफ जाती न वो पीछे की तरफ जाती न वो बाहर की तरफ जाती ना वो भीतर की तरफ जाती क्योंकि ऊर्जा को हम ले जाते हैं प्रशंसा से बाहर की तरफ ले जाते हैं निंदा से भीतर की तरफ ले जाते हैं घड़ी के पेंडुलम को हमने घूमते देखा है लेकिन एक सूत्र ख्याल में ना आया होगा और वो ये कि जब घड़ी का पेंडुलम बाईं तरफ जाता है तब वो दाईं तरफ जाने की शक्ति अर्जित करता है जब वो दाईं तरफ जाता है तब वो बाईं तरफ जाने का मोमेंटम इकट्ठा करता है असल में दाईं तरफ जाके वो बाईं तरफ जाने की तैयारी करता है और बाईं तरफ जाके दाई तरफ जाने की तैयारी करता उसी हिसाब से वो घूमता रहता है जब आप प्रशंसा कर रहे हैं अपनी काम ऊर्जा के तब आप निंदा की तैयारी कर रहे हैं और जब आप निंदा कर रहे हैं तब आप प्रशंसा की तैयारी कर रहे हैं यह उल्टा ख्याल एकदम से समझ में नहीं आता यह लाफ रिवर्स इफेक्ट यह आदमी के मन में विरोधी ऊर्जा इकट्ठी होती रहती है मैंने सुना है कि एक यहूदी फकीर एक हसीद फकीर ने एक किताब लिखी वो किताब एक क्रांतिकारी किताब थी और यहूदियों का जो ऑर्थोडॉक्स जो रूढ़िग्रस्त वर्ग था वो बहुत कुपित था उस किताब पर तो उसने अपने एक भक्त को अपने एक प्रेमी को वो किताब दे के कहा कि यहूदियों का जो सबसे बड़ा रब्बी है उसको भेंट कराओ वो भक्त बहुत घबराया उसने कहा कि पता नहीं वो कैसा व्यवहार करें हसीद फकीर ने कहा तुम उनके व्यवहार का उत्तर मत देना वो जो भी व्यवहार करें उसे ठीक ठीक आके मुझे बता देना इसलिए ध्यान रखना कि तुम उनके व्यवहार को रिएक्ट मत करना नहीं तो तुम ठीक ठीक खबर ना दे पाओगे तुम सिर्फ देखना कि वो क्या व्यवहार करते हैं तुम कुछ करने मत लग जाना अगर वो गालियां दें तो तुम गालियों से उत्तर मत देना अगर वो क्रोध करें तो तुम समझाने की कोशिश मत करना तुम सिर्फ विटनेस साक्षी रहना ताकि तुम ठीक ठीक खबर मुझे दे सको तुम्हें मैं एक गवाह की तरह वहां भेज रहा हूं वह आदमी गवाह की तरह वहां गया थी और रबी अपनी पत्नी के साथ बगीचे में बैठा उसने वो किताब दी और कहा कि फलम फलम फकीर ने आपके लिए भेज दीजिए नाम सुनते ही रबी ने किताब को उठाकर जोर से फेंक दिया और कहा कि दरवाजे के बाहर रखो ऐसी अधार्मिक किताबें इस मकान के भीतर भी प्रवेश नहीं कर सकती लेकिन उस आदमी को कहा गया था कि वो सिर्फ गवाह की तरह रहेगा एक क्षण तो उसको हुआ कि कुछ करे एक क्षण तो हुआ कि कुछ कहे लेकिन उसे कहा गया था कि उसे भागीदार पार्टिसिपेंट नहीं होना है उसे सिर्फ गवाह होना तो वो खड़ा रहा तभी उसकी पत्नी ने रबी की पत्नी ने कहा ऐसा भी क्या क्रोध कर रहे हैं घर में हजारों किताबें रखी हैं लाइब्रेरी के रैक पे इसको भी रख दे और फेंकनी भी हो तो पीछे फेंक सकते हैं इस बेचारे आदमी को इतना दुख देने की क्या जरूरत है मन हुआ कि वो धन्यवाद दे इसकी पत्नी को लेकिन फिर उसने कहा वो सिर्फ गवाह की तरह भेजा गया उसे कुछ करना उचित नहीं है वो खड़ा देखता रहा फिर उसने कहा कि मैं जाऊं रबी और उसकी पत्नी ने दोनों ने पूछा लेकिन आपने कुछ भी कहा नहीं उसने कहा कि मैं सिर्फ गवाह की तरह बेचा गया हूं मुझे खबर दे देनी है जो हो रहा है मुझे कहा गया है कि मुझे भागीदार नहीं होना है लेकिन चलते वक्त तो उसने कहा कि एक खबर आपको जरूर दे जाऊं कि जिंदगी में यह पहला मौका है कि मैं किसी चीज में सिर्फ गवाह और जिंदगी में यह मेरा पहला मौका है कि अपनी पूरी जिंदगी के लिए मेरा चित्त हंस रहा है काश मैं पूरी जिंदगी में ऐसा गवाह हो पाता। वो वापस चला आया हसीद फकीर ने पूछा क्या हुआ तो उसने कहा ऐसा ऐसा हुआ हसीद फकीर ने पूछा कि तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं की उसने कहा मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की तो हसीद फकीर ने पूछा कि अब तुम्हारा क्या ख्याल है अगर तुम उस वक्त प्रतिक्रिया करते तो क्या ख्याल होता और अब अगर प्रतिक्रिया करो तो क्या ख्याल है? तो उस ने कहा कि बिल्कुल हालत बदल गई। अगर उस वक्त मैं प्रतिक्रिया करता तो मैं समझता कि वो रब्बी दुश्मन है और उसकी पत्नी मित्र है लेकिन मैं गवाह की तरह देखाया तो अब मैं कह सकता हूं कि रब्बी आज नहीं कल मित्र बन सकता है लेकिन उसकी पत्नी के मित्र बनने की कोई उम्मीद नहीं उस... पूछा क्या क्यों तो उसने कहा कि रबी ने इतने जोर से किताब क्रोध में फेंकी है कि आज नहीं कल उसे किताब पढ़नी ही पड़ेगी आज नहीं कल पछताएगा लेकिन पत्नी ने बड़े ठंडे दिल से इतना कहा कि रख दो तो लाइब्रेरी में हजार किताबें रखी हैं ये भी रखी रहेगी उससे कोई उम्मीद नहीं है कि वो पढ़े तो अब मैं कह सकता हूं कि हसीद की पत्नी ही दुश्मन वो रबी की पत्नी ही दुश्मन रबी तो मित्र बन सकता है वो हसीद हंसने लगा उसने कहा कि तुम घड़ी के पेंडुलम के सिद्धांत को समझ गए हो जिंदगी बड़े उल्टे प्रतिक्रियाएं इकट्ठी करती है भोगी रोज रोज त्याग की कस्म खाता है त्यागी रोज रोज भोग की आकांक्षाओं में लिप्त होता है तंत्र कहता है दोनों व्यर्थताएं हैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं तंत्र कहता है ऊर्जा सिर्फ ऊर्जा है मत देखो भोगने की तरह मत देखो त्यागने की तरह देखो ही मत कुछ करने की तरह सिर्फ ऊर्जा के गवाह बन जाओ जस्ट बी ए विटनेस और जैसे ही ऊर्जा का कोई गवाह बने ऊर्जा न बाहर जाती न भीतर जाती ऊर्जा खड़ी रह जाती और जैसे ही ऊर्जा खड़ी रह जाए वैसे ही ऊर्जा में रूपांतरण शुरू हो जाता है क्योंकि एक बड़े मजे का दूसरा नियम आपसे कहूं इस जगत में कोई भी चीज खड़ी नहीं रह सकती इस जगत में कोई भी चीज ठहर नहीं सकती इस जगत में कोई भी चीज या तो बाहर जाएगी या भीतर जाएगी इस जगत में कोई भी चीज या तो आगे जाएगी या पीछे जाएगी इस जगत में ठहरावा नहीं है यहां कुछ भी ठहर नहीं सकता प्रत्येक चीज प्रतिपल आगे पीछे हो रही है। तो अगर ऊर्जा खड़ी हो जाए न भीतर जाए न बाहर जाए एक क्षण को ऐसा दिखाई पड़ेगा कि ऊर्जा खड़ी हो गई क्योंकि उसका बाहर जाना तत्काल बंद हो जाएगा और सिर्फ आप कुछ ना करें गवाए बने रहें तो आप पाएंगे कि ऊर्जा ने भीतर जाना शुरू कर दिया ऊर्जा जीवंत है रुक नहीं सकती कहीं जाएगी ही अगर नीचे नहीं जाएगी तो ऊपर जाएगी इसलिए तंत्र कहता है बाहर ले जाने के लिए मनुष्य को बड़े उपाय करने पड़ते हैं भीतर ले जाने के लिए सिर्फ निरउपाय हो जाना पड़ता है बाहर ले जाने के लिए बड़े एफर्ट करने पड़ते हैं क्योंकि बाहर ले जाना अस्वाभाविक है भीतर ले जाने के लिए उपाय नहीं करने पड़ते भीतर ले जाने के लिए एक ही उपाय करना पड़ता है बाहर जाने वाले उपाय छोड़ देने पड़ते और भोगी और त्यागी दोनों ही बाहर लड़ते रहते एक ऊर्जा को भीतर की तरफ खींचता है जितना भीतर की तरफ खींचता है ऊर्जा बाहर का धक्का लेती है दूसरा बाहर की तरफ धक्के देता है जितना बाहर की तरफ धक्के देता है ऊर्जा भीतर की तरफ जाने की चेष्टा करती जैसे गेंद को दीवार पर फेंक कर मारा गया हो और गेंद आपकी तरफ लौटती है, ठीक ऐसे ही शक्ति के साथ हमारा संघर्ष एपटीज में ले जाता है असंगतियों में ले जाता है तंत्र कहता है ठहर जाओ गवाह बन जाओ साक्षी बन जाओ देखो निर्णय मत लो व्याख्या मत करो पक्ष विपक्ष मत चुनो प्रशंसा नहीं निंदा नहीं खड़े रह जाओ बस एक बार देख लो स्टैंड स्टिल और जैसे ही कोई एक क्षण को खड़ा हो गया तत्काल एक क्षण को लगता है कि ठहर गई क्योंकि बाहर जाना तत्काल बंद हो जाता है और दूसरे क्षण पता चलता है धारा भीतर की तरफ बहने लगी बाहर की तरफ बहना नीचे की तरफ बहना है भीतर की तरफ बहना ऊपर की तरफ बहना है भीतर और ऊपर पर्यायवाची वाची है इस अंतर यात्रा में बाहर और नीचे पर्यायवाची वाची है इस इस साधना में और जैसे ही ऊर्जा भीतर की तरफ बहती है तो अंतर मैथुन शुरू होता है वो तंत्र की अपनी अद्भुत कला की बात है अंतर मैथुन एक संभोग है जो व्यक्ति अपने से दूसरे से करता है एक रति है एक संबंध है जो व्यक्ति अपने विरोधी से विरोधी अपोजिट सेक्स से निर्मित करता है पुरुष स्त्री से या स्त्री पुरुष से लेकिन जब भीतर की तरफ यात्रा शुरू होती है तो अपने ही भीतरी केंद्रों पर संबंध निर्मित होने शुरू हो जाते एक मूलाधार जब दूसरे मूलाधार से संबंधित होता है तो यौन घटित होता है वे भी दो चक्र है वे भी दो चक्र है उनके मिलन से यौन घटित होता है क्षण भर का सुख घटित होता है जैसे ही मूलाधार से शक्ति भीतर के दूसरे चक्र की तरफ बहनी शुरू होती दूसरे चक्र पर मिलन घटित होता है दो चक्र फिर मिलते हैं लेकिन यह अंतर चक्रों का मिलन है और तंत्र शुरू हो गया अंतर मैथुन शुरू हुआ ऐसे सात चक्र हैं और प्रत्येक चक्र पर जब ऊर्जा पहुंचती है तो फिर और गहरा आनंद और गहरा आनंद और सातवें चक्र पर ऊर्जा के पहुंचने पर परम आनंद का विस्फोट एक्सप्लोजन हो जाता है उसके बाद कोई चक्र नहीं है उसके बाद ऊर्जा परम ब्रह्म से एक हो जाती ये जो अंतर चक्र है व्यक्ति के अपने भीतर इन से मिलन की ऊर्जा का अंतर मैथुन है ये ये जिस सुख तंत्र कहता है महासुख क्योंकि सुख कहना ठीक नहीं सुख तो वो है जो हमने दूसरों से मिलके जाना है हालांकि दूसरे से हम कभी मिल नहीं पाते मिल भी नहीं पाते कि बिछोड़ना शुरू हो जाता है मिलना हो भी नहीं पाता कि टूटना हो जाता है मिल नहीं पाते कि ऊर्जाएं अलग हो जाती है इसलिए दूसरे से सिर्फ मिलने की कामना ही होती है घटना नहीं घटती घट गट भी नहीं पाती कि मिट जाती लेकिन अपने ही भीतर तो टूटने का कोई सवाल नहीं मिलन गहरा होने लगता है शाश्वत होने लगता है और जैसे जैसे गहरे चक्रों पर व्यक्ति पहुंचता है वैसे वैसे महासुख की धारा बहने लगती है लेकिन ये महासुख की धारा यौन ऊर्जा का ही रूपांतरण है तो पहली तो बात गवाह होना जरूरी है तथस्थ दृष्टि होनी जरूरी है यौन की दुश्मनी नहीं मित्रता नहीं सहज भाव होना जरूरी है और दूसरी बात ये जो तथस्थ क्षण है ये जो रुक जाने का ठहर जाने का क्षण है इस क्षण में बड़ी गहरी प्रतीक्षा और धैर्य चाहिए क्यों क्योंकि हमारी जिंदगी में यौन का जो अनुभव वो एक क्षण का अनुभव है क्षण से भी हजार में हिस्से का अनुभव है और जैसे ही वो क्षण पूरा भी नहीं हो पाता कि चित्त वापस लौट जाता है विरोध में लौट जाता है इसलिए आदतवश जब यह ठहरने का क्षण भी आता है तंत्र में तब भी चित्त तत्काल वापस लौटने लगता है उसकी पुरानी आदत इसलिए बड़े धैर्य की जरूरत है जब भीतर के चक्रों पर ऊर्जा प्रवाहित हो तब जरा धैर्य रखने की जरूरत है सुख बहुत मिलेगा लेकिन वापस मत लौट जाइए पहला सुख का अनुभव यौन सुख जैसा ही होता है संभोग जैसा ही होता है इसलिए जल्दी से वापिस मत लौट जाइए पुरानी आदत जोर करेगी आपको पता भी नहीं चलेगा और आप पाएंगे आप वापस लौट गए क्योंकि चित्त हमारा मैकेनिकल हैबिट्स से चलता है उसकी सारी बंधी हुई आदतें वो अपनी आदतों से ही जीता है जैसी आदतें हैं वो वही किए चला जाता है स्वाभाविक भी है यही क्योंकि चित्त के पास आदत के अतिरिक्त तो और कोई ज्ञान नहीं है उसका जो ज्ञान है वो यही है वो अपनी आदत को दोहरा लेगा इसलिए तंत्र के ध्यान साधना में बड़ी से बड़ी जो बात है जानने की वो ये है कि पहले क्षण का पहले चक्र पर अनुभव संभोग जैसा होगा तब मन एकदम लौट जाना चाहेगा उस वक्त धैर्य और प्रतीक्षा पेशेंट अवेटिंग की जरूरत है उस वक्त जल्दी मत लौट जाइए कठिनाई होगी दस पांच दफा वापस लौट ही जाइएगा लेकिन उस वक्त लौट मत जाइए धैर्य रखिए देखते रहिए देखते रहिए एक एक क्षण लंबा मालूम होगा कि बहुत टाइमलेस है कब पूरा होगा क्योंकि मन की आदत क्षण के सुख की ही है अगर महासुख उतरेगा तो भी घबरा के वापस लौट जाता है इस क्षण में ही तपश्चर्या की जरूरत है इस क्षण में धैर्य की जरूरत है रुक जाए और भीतर और भीतर डूबने दे जो महासुख का अनुभव है मृत्यु जैसा मालूम होगा इतनी घबराहट होगी असल में योन का मृत्यु से गहरा संबंध है सेक्स और डेथ बहुत गहरे रूप से जुड़े आदमी भी अपने प्रत्येक संभोग में कुछ मरता है प्रत्येक संभोग में उसकी जीवन शक्ति क्षीण होती और अगर हम कुछ प्राणियों की तरफ नजर डालें तब तो बहुत हैरानी हो जाएगी कुछ प्राणी तो एक ही संभोग में मर जाते हैं अपनी मादा के ऊपर से उन्हें मुर्दा ही उतारा जाता है वो जिंदा नहीं लौटते एक ही संभोग उनकी मृत्यु बन जाता है। और भी कुछ प्राणी हैं, उनके संभोग को समझ के तो और भी हैरानी होगी फर्क नहीं है हमारे और उनके संभोग में सिर्फ टाइम गैप का समय का फर्क है अफ्रीकी मकड़ा एक वो संभोग करता रहता है और उसकी मादा उसको ऊपर से चबाना और खाना शुरू कर देती जब तक संभोग पूरा होता है तब तक उसका आधा शरीर खा लिया गया होता है लेकिन दूसरे मकड़े ये देखते हुए भी फिर भी संभोग पर उतरते ही रहेंगे ये दिखाई पड़ रहा है लेकिन प्रत्येक मकड़ा उसी तरह सोचता है जैसे प्रत्येक मनुष्य सोचता है प्रत्येक मकड़ा इसी तरह सोचता है कि ये उसके साथ घट रहा है मैं तो अपवाद हूं मैं एक्सेप्शन मेरे साथ क्यों घटेगा प्रत्येक आदमी के भी सोचने का ढंग यही है मकड़ों और मनुष्यों के तर्कों में बहुत फर्क नहीं तर्क वही है प्रत्येक आदमी सोचता है मैं अपवाद हूं जब आदमी सड़क पर कोई मरता है तो ऐसा ख्याल नहीं आता मैं मरूंगा ऐसा ख्याल आता है बेचारा ऐसा ख्याल नहीं आता कि इधर जो है वो भी बेचारा है और ये आदमी के मरने की खबर मेरी मरने की खबर है अगर हम प्राणी जगत में यौन के सारे के सारे अनुभवों को देखने जाएं तो बहुत हैरान हो जाएंगे अधिक जगह यौन और मृत्यु साथ ही घटित हो जाते जहां साथ ही घटित नहीं होते वहां भी प्रत्येक यौन की घटना मृत्यु को निकट लाती चली जाती है ये जोड़ गहरा है इसलिए संभोग के बाद जो पश्चाताप है वो असल में थोड़ा सा मर जाने का पश्चाताप भी थोड़ा आदमी मर गया अब वो वही नहीं है जो संभोग के पहले था कुछ खो गया कुछ नष्ट हो गया कुछ टूट गया पश्चाताप है जीवन ऊर्जा छीन हुई है इसलिए पहली दफा जब अंतर चक्रों पर ऊर्जा पहुंचेगी पहले चक्र पर पहुंचेगी तो ऐसा ही डर लगेगा कि कहीं मैं मर ना जाऊं इसलिए ध्यान की गहराइयों में मृत्यु का भय बड़ी मुश्किल में ले देता है बड़ी मुश्किल पैदा कर देता है ऐसा लगता है मैं मर न जाऊं उस वक्त तैयारी दिखानी पड़ेगी कि ठीक है मौत का भी स्वागत है रांची जैसे संभोग में सदा राजी रहे हैं और मौत का स्वागत करते रहे हैं ऐसा ही उस अंतर मैथुन के पहले क्षण में भी मौत के लिए रांची होना पड़ेगा और जो वहां मौत के लिए रांची हो जाता है उसे तत्काल पता चलता है कि वो अमृत में प्रवेश कर गया है बाहर प्रत्येक मैथुन मृत्यु में प्रवेश है भीतर प्रत्येक मैथुन अमृत में प्रवेश बाहर प्रत्येक संभोग की घटना मरण की घटना है भीतर प्रत्येक संभोग की घटना अमृत के आस्वाद की घटना है भीतर रोज अमृत वो जो कबीर चिल्लाते हैं कि अमृत बरस रहा है तालू से जो चिल्लाते हैं कि साधुओं अमृत की वर्षा हो रही वो कोई बाहर नहीं बरस रहा है कहीं वो भीतर के चक्रों पर जब जीवन ऊर्जा चढ़ती है तो अमृत का स्वाद बरसना शुरू हो जाता है अब अमृत कोई चीज नहीं कि बरसेगी मृत्यु कोई चीज है कि बरसती है मृत्यु एक घटना है ऐसे ही अमृत भी एक घटना है वो अंतर घटना है और दूसरा भी पहलू आपसे कह दू कि जैसे दूसरे के साथ संभोग करके हम दूसरे व्यक्ति को जन्म देते हैं ऐसे ही स्वयं के चक्रों पर संभोग स्वयं का नया जन्म बनता है भीतर नया व्यक्ति पैदा होने लगता है रोज नया व्यक्ति पैदा होने लगता है असल में जिसे हम द्विज कहते थे वो उस व्यक्ति का नाम था जो जिसने दूसरा जन्म लिया एक जन्म तो माँ बाप से मिलता है वो जन्म दूसरों के द्वारा मिला है एक और जन्म है जो स्वयं से मिलता है वो तंत्र का ही जन्म है तो ट्वाइस बान इसलिए द्विज कहेंगे उस आदमी को जो अपने भीतर के चक्रों पर जीवन ऊर्जा को लेकर नए जन्म को उपलब्ध हो गया है बाहर के सब जन्मों के पीछे मृत्यु है भीतर के सब जन्मों के पीछे अमृत है तंत्र की ये रूपरेखा ख्याल में आ जाए तो काम ऊर्जा को ब्रह्मचर्य तक पहुंचा देने में जरा भी कठिनाई नहीं है लेकिन तंत्र की दृष्टि समझ में आनी कठिन है। क्योंकि हम सबके मन में काम ऊर्जा के प्रति शत्रुता के भाव बड़े गहरे हैं हालांकि शत्रुता से हम शत्रु नहीं हो जाते शत्रुता पाल पाल के रोज मित्रता में उतरते चले जाते हैं। इधर गाली देते रहते हैं उधर भोगते चले जाते हैं इधर निंदा करते चले जाते हैं उधर चरण उठाए चले जाते हैं वो पेंडुलम बाएं से दाएं दाएं से बाएं घूमता चला जाता है जिस व्यक्ति को भी काम की ऊर्जा को ऊपर ले जाना है उसे जानना चाहिए कि काम की ऊर्जा भी परमात्मा की ही ऊर्जा है इसलिए निंदा व्यर्थ है इसलिए भोगने की बात व्यर्थ है इसलिए जानने की बात सार्थक है इसलिए जीने की बात सार्थक है ना तो बोगने में जीना है ना त्यागने में जीना है काम ऊर्जा जितनी भीतर जाए उतनी जीवंत होती चली जाती है और जितनी ऊपर चढ़े उतना मेरे जीवन का हिस्सा होती चली जाती है और वो जो भीतर एम्प्टीनेस का अनुभव होता है रिक्तता का खालीपन का जैसे ही काम ऊर्जा भीतर दौड़ती है वो भर जाती फुलफिलमेंट एक आदमी कह पाता है अब मैं भर बर गया भरा पूरा अब कोई जगह खाली नहीं है